मैं ये हो गया थे आओ यहां क्यों अरे वो देखो वो यहां से बस नजर आ रही है ना कौन सी अरे वो भाई अच्छा वो हमारी बस और क्या मां ने कहा था कि जैसे ये बस ठीक हो जाएगी तब ड्राइवर साहब हॉर्न बजा देंगे और तब हम भागकर वापस पहुंच जाएंगे हम रांची कब पहुंचेंगे शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे अरे आ ये भी उतर और देखो बाहर तो कितनी धूप है और यहां इतना अंधेरा छाया भी खूब है अरे ऊपर देख कहां चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हां ये पत्ते होंगे आप फिर भाग अरे कितने पेड़ हैं एक दो अरे तीन सब एक जैसे कितने पेड़ हैं एक ही तो है तो, नहीं नहीं बहुत हैं अरे एक पेड़ इतना बड़ा थोड़ा ही हो सकता है अरे ये तो ये ये देख ये शाखा तो जमीन में चली जा रही है ये नहीं नहीं ये तो और भी पेड़ उग रहे हैं अरे लेकिन ऊपर तो देख वो देख उसी पेड़ की तो डाली है और और इधर भी ऐसा ही है अरे अरे कहां जा रहा है ओ, ये ये शाखा ये शाखा इधर भी सब भी एक जैसे बाप रे ये पेड़ कौन सा होगा कौन सा अरे इसको देख बूढ़े बाबा की दाढ़ी लटक रही है दाढ़ी अरे दाड़ियां ही दाड़ियां हो गई हो या पेड़ की ये तो फूल भलैया है <laughs> अरे अरे अरे ये कौन हो रहा है अरे ये कौन मैं बरकत इसको देखकर तुम हैरान हो रहे हो क्या तो, तो, तुम परगत हो हां मैं ही बरकट हूं मुझे वट वृक्ष और बड़ वृक्ष भी कहते हैं तुम इतने बड़े हो और एक ही साथ तुम्हारे इतने पेड़ हूं <laughs> मैं अकेला यानी एक ही पेड़ हूं और यह जो तुम देख रहे हो ये सब मेरी शाखाएं हैं मगर हम ये कैसे मान लें कि तुम ही बरगद हो <laughs> अरे दोस्तों ये मेरी शाखाएं जमीन में धस रही हैं यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है मैं कह रही थी ना कि ये एक ही पेड़ है <laughs> मगर अब्बा अरे सुनअ ऋतु ये, ये हवा से सट हां ऐसा लग रहा है कि कोई इधर ही आ रहा है अब कौन मैं भोला हूं बच्चों भोला मेरा दोस्त है यह अक्सर मुझसे मिलने आता है भोला यह मनीष है और मेरे तू और यह है बर्गर हुँ। हुँ। अब तो तुम कहीं भी लंबी लंबी जटाओं वाला पेड़ देखोगे तो पहचान लोगे ना कि बरगद है <laughs> नारंगी ये ये नारंगी नहीं बरगद का फल है फलों का क्या कहते हैं खाते भी है क्या देखो भाई हम तो खा लेते हैं पर देखकर खाते हैं इनमें कई बार कीड़े भी होते हैं बड़े साहब बाबू लोग शहर से आते हैं वो और भी बहुत सारे बरगद के फलों को इकट्ठा कर कर ले जाते हैं क्यों क्योंकि मेरे फलों से दवाईयां बनती हैं प१ोला यह बर्गत का बेर लगाया किसने था यह बर्गत का पेर यह पेर तो मेरे दादा के दादा के और दादा के दादा के और उस्के भी पर दादा के फर दादा ने लगाया होगा कहते है कम से कम ये 600 वर्ष पुराना पेड़ है अरे बाप रे इतना पुराना पेड़ हां <laughs> अरे शायद कोई आ रहा है चुप चुप कर दादा मारे ये हम्म पताना नहीं कि हम यहां है अरे बरगद दादा तो सिर्फ बच्चों से बातें करते हैं उन्हें बच्चे ही सिर्फ अच्छे लगते हैं अच्छा हम्म मनी अरे लगते मार रहे हैं ये कौन है मां ये भोला है पास के गांव में रहता है ये मेरे साथ ही खेल रहे थे अच्छा अच्छा मां भोला तो बरगद के पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानता है अच्छा अच्छा बेटा ये ये दोने ये पत्ते और ये पत्तों का ढेर हम तीनों ने मिलकर बनाए हैं हां मां मा, आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है क्या अरे बेटा शहर में भी तो बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं है तुम्हें याद नहीं वो तुम्हारे मामा जी ने मद्रास से जो एक पेड़ की तस्वीर भेजी थी कौन सी मां वही बेटा जो घर में लगी हुई है अच्छा अच्छा तो वो बरगद का पेड़ है हां मुझे तो लगता था कि वो कोई जंगल की तस्वीर है <laughs> अरे नहीं <laughs> वो तस्वीर बरगद के एक ही पेड़ की है और जानते हो ऐसे बड़े-बड़े पेड़ कई हैं मेरे बाबा कहते हैं कि यदि ये पेड़ पक्षी और जंगल ना होते तो हम सब भी ना होते अरे वाह भोला तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे हो मां भोला को कहो ना कि कभी वो हमारे यहां आए हां क्यों नहीं आ, भोला ये लो मैं तुम्हें अपना पता लिख कर देता हूं हम्म ठीक है ठीक है अब की बार जब बाबा शहर आएंगे तो उनके साथ जरूर आऊंगा हां जरूर आना जरूर आना हां ये लो भोला ये हमारा पता अच्छा लगता है मां बसला हमें बुला रहा है अच्छा भोला हमें कभी भूलोगे तो नहीं ना बिल्कुल नहीं और तुम भी इस बरगद को कभी नहीं भूलना कभी नहीं, नहीं भूलेंगे अच्छा तो बोला अब हम चलें हां चलें।, चलें ये ये कुछ पत्ता दोनों <laughs> तुम भी लोगों के कारण आज भी जंगलआबाद है <laughs> चल अच्छा बोला आओ चल पेड़ों का दादा कौन मैं हूं बरगद मैं हूं बरगद दाढ़ी वाला पेड़ है कौन मैं हूं बरगद मैं हूं बरगद सब पेड़ों मैं हूं बरगद मैं हूं बरगद ताड़ी वाला पेड़ है कान मैं हूं बरगद मैं हूं बरगद मेरे फल खाए भी जाते और दवा में काम भी आते पत्तों की क्या बात निराली इनसे बनते धोने थाली सब पेड़ों का दादा कौन मैं हूं बरगद मैं हूं बरगद बरगत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम प्रस्तुति सी आई ई टी -E एनसीईआरटी नई दिल्ली